श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी मस्तक पर गंगा जी ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा कंठ में हलाहल विश और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहारकर्ता या भक्तों के पाप नाशक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 श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर यानी प्रार्थना कर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं हैं उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुक को रखते हुए यानी अनुकूल होकर प्रीति करते हैं पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बढ़ और कोई नहीं है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 राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा नरेश आज्ञा दीजिए कही क्या अभिलाषा है हे राजन आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है हे राजाओं के मुकुटमणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले हे नाथ श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए कृपा करके कहिए यानी आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सकें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 जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती वही स्वामी यानी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं यानी श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं हे राजन अब देर न कीजिए शीघ्र सब सामान सजाइए शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए। अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और और मंगलमय हैं राजा आनंदित होकर महल में आए उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया उन लोगों ने जयजीव जीव कहकर सिर नवाए तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन यानी श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए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 हे नाथ, शीघ्रता कीजिए देर ना लगाइए मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो राजा ने कहा श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए चवर मृग बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी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 कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते ऐसी ही नीति है परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधारकर जो स्नेह किया इससे आज यह घर पवित्र हो गया हे गोसाई अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम भला आप ऐसा क्यों ना कहें आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले हे रामचंद्र जी राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं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 बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न यानी मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा यानी मनोकामना पूरी होगी इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा उधर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 देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय मैं कमलवन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई उन्हें इस प्रकार देखकर देवता फिर करके कहने लगे हे माता इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही है जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है अतएव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 मंथरा नाम की कैकई कह की एक मंदबुद्धि दासी थी उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं उसने लोगों से पूछा यह कैसा उत्सव है उनसे यानी श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा वह दुर्बुद्धि नीच जाती वाली दासी विचार करने लगी कि कि किस किस प्रकार से से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लू वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई रानी कैकई ने हंसकर कहा तू उदास क्यों है मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं यानी तू बहुत बढ़ चढ़ बोलने वाली है मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दिया है यानी दंड दिया है तब भी वह महापापिनी दासी कुछ नहीं बोलती ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो तब रानी ने डर कहा अरे कहती क्यों नहीं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 आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने यानी अनुकूल हुए हैं यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है तुम्हारा पुत्र परदेश में है तुम्हें कुछ सोच नहीं जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है तुम्हें तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती के प्रिय वचन सुनकर उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर यानी डांटकर बोली बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए उनमें भी स्त्री और खासकर दासी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 यदि सचमुच कल ही श्री का तिलक है तो हे सखी तेरे मन को जो भी अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले मैं दूंगी राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौसल्या के समान ही प्यारी है मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं उनके तिलक से यानी उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोभ कैसा तुझे भरत की सौगंध है छल कपट छोड़कर सच सच कह तू हर्ष के समय में विषाद कर रही है मुझे इसका कारण सुना मंथरा ने कहा सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई वे ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूं अब मैं भी ठकुर सुहाती यानी मुंह देखी कहा करूंगी नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया यानी दूसरे को क्या क्या दोष दे जो बोया सो काटती हूं, दिया सो काटती दिया पाती हूं, कोई भी राजा हो हमारी हानि है दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी अर्थात रानी तो होने से रही हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता इसलिए कुछ बात चलाई थी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 बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है वैसी ही भी फिर गई दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है बहुत तरह से गढ़ छोल खूब विश्वास जमा कर, तब वह अयोध्या की साढ़े सात यानी शनि की साढ़े सात वर्ष की दशा रूपी बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय प्रिय हैं और राम को तुम मंत्री यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी वे दिन अब बीत गए समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है पर बिना जलके वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे रूंध दो यानि सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है राजा को अपने वश में जानती हो किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है यानी आप कपट चतुराई जानती ही नहीं राम की माता यानी कौसल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए कौसल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है इससे हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल यानी खटक रही हो किंतु वह कपट करने में चतुर है अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है राजा का तुम पर विशेष प्रेम है कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया राम को तिलक हो यह कुल यानी रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है परंतु तो मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है देव उलट इसका फल उसी कौशल्या को दे इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिससे विरोध बढ़े होना हर वश कैकई के मन में विश्वास हो गया रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी मंथरा बोली क्या पूछती हो अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे को को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊंगी, तो विधाता मुझको दंड देगा यदि कल राम को राजतिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ हे भामनी तुमने तो अब दूध की मक्खी हो गई हो यानी जैसे दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे जो पुत्र सहित यानी कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी। घर में में रह अन्यथा रहने का का दूसरा उपाय नहीं है ने विनता को दुख दिया था तुम्हें देगी भरत कारागार का सेवन करेंगे यानी जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब यानी सहकारी होंगे कैके मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई कुछ बोल नहीं सकती शरीर में पसीना हुआ और वह केले की तरह कांपने लगी तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैके के, के, के हृदय की गति न रुक जाए जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो कहके का भाग्य पलट गया उसे कुचाल प्यारी लगने लगी वह बगुले को हंसनी मान कर यानी बहरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी कैके ने कहा मंथरा सुन तेरी बात सत्य है मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं सखी क्या करूँ मेरा तो सीधा स्वभाव है मैं दाया बायाँ कुछ भी नहीं जानती अपनी चलते यानी जहाँ तक मेरा वश चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया फिर ना जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक साथ ही यह दूसरा दुख दिया मैं भले ही नहर जाकर वहाँ जीवन बिता दूंगी पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूँगी देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया वह बोली तुम मन में ग्लानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी हे स्वामिनी मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच यानी गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे यह सत्य बात है हे भामिनी तुम करो तो उपाय मैं बताऊं राजा तुम्हारी सेवा के वश में हैं ही